Rocky, we'll make it. सुन रहे हैं 90.4 एफएम पर पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन जहां पर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे हमारे बीच में में आ रहे हैं तो आइए एक और और विद्यार्थी साथ जुड़ना चाहती हैं। नमस्कार नाम बताइए अपने बारे अच्छा दोनों चीजें आपके मन में हैं <laughs> ओके ओके चलिए अगर सिंगर बनना चाहते हैं उसके लिए फिर आपको रियाज करना पड़ेगा और स्टडी तो आप कर रहे हैं सीए या सीएस बनना चाहती हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी और, से। और मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा गीत आप परफॉर्म करें पूरे दिल से कोई झिझक ना और एक मुकड़ा एक अंतरा आप गाइए मैं अपने तो दिल का दे। याना। बता दे चाहू मैं इतना बता रहे मुझको चाहते मुझको मिल मुझको बता दे ना अपने तो दिल का पता दे chahun main ana aise kabhi pehli hoinati khush ha kaise tabhi mil le ye na kiti kaash se toh hume kuch bata de chahun main ana नहीं तो दिल का पता मैं क्यों ओके okay, अभिजैन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है और आपका सपना भी है कि आप सिंगर बनना चाहती हैं तो आपका सपना पूरा हो ऐसी शुभकामना करते हुए चलिए दोस्तों अगर अभी जैन की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए आप सुन रहे हैं पर तरंग बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक से बढ़कर एक आवाज नई नई आवाज आप तक पहुंच रही है तो ध्यान से सुनिए और जिस भी बच्ची की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए मैसेज कीजिए मैसेज करने के लिए नंबर है चौरानवे इस नंबर पर नमस्कार हेलो अपने बारे में बताइए हेलो सर माय नेम इज आफरीन आफरीन परवीन एंड मैं बी कॉम फर्स्ट ईयर से हूँ सर मैं सिंगिंग मेरा पैशन है सर मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आपके पास अच्छी बात है आप अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और सिंगिंग या गाना या गायक बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है जहाँ पर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन धीरे धीरे जब सवेरे या शाम को टाइम निकालते हैं तो ये चीजें आसान हो जाता है और आजकल तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको नेट पे भी मिल जाएगा और मैं चाहूंगा अपने बारे में या अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए so, तो और सिंगिंग भी बनना चाहती हूँ तो मैं उनको प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती बहुत अच्छी बात है मेरे ही नाम का गाना गाने वाली आपकी ओके कैसे तूने अखियो के डो मन में रखे कोई मेरे चेहरे की सुबह के शाम मेरा सब कुछ है प्या से तेरा हम नजरों ने तेरी छुआ तो है जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हसी आफरी आफरी आफरी आफरी आफरी, आफरी, आफरी, आफरी आपरी, आपरी, आपरी। आपरी। ओके आफरिन बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया है अपने नाम का आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लगे आपकी आवाज और मैसेज कीजिए आफरिन आफरीन लिखे चौरानवे चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रीड मोट वन नाइनटी पॉइंट फॉर फेम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 आइए आगे बढ़ते हैं बियानी ऑफ कॉलेज के विद्यार्थी विद्यार्थी हमारे हमारे बीच बीच में में में आ रहे है, अपनी -अपनी में रहे हैं हैं अपने परफॉर्मेंस ओपन राउंड सुना और निकिता है मुझे सर हमेशा ऐसी मतलब क्लास से सिंगर बनना है क्लासेज नहीं लिए है अब आ, देंगी, अभी तो चल रही है। ओके निकिता बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में और आशा करता हूँ आपने काफी तैयारी भी की होगी ओपन राउंड में गाने के लिए और जो परफॉर्म आप करने वाले जिस गाने को गाने वाले हैं उसके बारे में बताते हुए गाइए मोर तो मोर के धागे गाने वाली हूँ मोनाली ठाकुर जी का ये खाया हुआ है ओके okay, निकिता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने किया है थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा आवाज अच्छी लगी हो तो निकिता लिख के भेज दीजिए अपने बारे में बताइए तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए आप क्या बनना चाहते हैं अच्छा। सॉफ्टवेयर है. है, करना चाहते हैं तो किस टाइप का डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं आजकल हम नए नए जो भी है हम लोग जनरली सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं कहीं ना कहीं तो सर मैं वो ऐप बनाना चाहती हूँ एक तरह से जो इनफेक्ट सिक्योरिटी भी दे एटलीस्ट आपको इंश्योर करा सके कि आप जहाँ पर हो आप अपने के ही किसी कॉन्टेक्ट में हो ऐसे बहुत सारे ऐप बने हैं पर तो मैं इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहती हूँ और वो चेंजेस अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद ही कर सकती हूँ ओके okay, श्रोती बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारे सभी श्रोताओं को जरूर सुनाइये जो तो तो मैं गाना गाने जा रही हूँ मोहम्मद ने स्वागत मेरे महबूब आज रसवा तेरे गली में हा डस तूंगी मेरी नसवर तो गिरा कर दिया तेरे दिल को जिसे नहीं तुझ से सका तो तू मेरी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो, सखियों रहो। से वो बातें करना भूल गई मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो गुनगुनाते रहो मोनिका बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग में और मैं चाहूंगा कि जिस तरह से सभी लोग आ रहे हैं अपने अपने बारे में बता रहे हैं आप क्या बनना चाहते हैं थोड़ा सा बताइएर बनने लगती हूँ सिंगिंग करना अच्छा लगता है मोनिका बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें सुनाई सर में अगर तुम साथ हो गंगाना जाती ल भर ठहर जाए दिल संभल जाए कैसे तुम्हें रो का करूँ मेरी तरफ आर गम पिस जाए आँखों में तुम को भरू बोले अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो तेरी नजरों में मेरे सपने मेरे सपनों में है नाराजी मुझे लगता है कि बात दिल की खुद लोगी दोगे बाजी तुम साथ हो या न हो क्या फर्क करते हैं बेदर्जी जिंदगी बेदस्त है अगर तुम साथ हो ओके मोनिका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को भी अच्छा लग रहा हो तो लिस्नर्स आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर मोनिका लिख के चौरानवे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए आप सुना है रेडी मोट वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन I'm not your enemy. नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं कि हमारे साथ आज विशेष बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और काफी विद्यार्थियों को हमने सुना और अभी जो रहे हुए विद्यार्थी वो हमारे बीच में आ रहे हैं अंसुल हमारे साथ है तो उनसे बातें करेंगे और कहते हैं की फिजा में जहर बड़ा है जरा संभल चलो मुख्तलिफ आज हवा है जरा संभल कर चलो कोई देखे ना देखे बुराया अपनी खुदा तो देख रहा है जरा संभल कर चलो आप सुन रहे हैं रेडी मोट बन नाइट पॉइंट फोर एफ पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं तो बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चे हमारे बीच में हैं तो अंसुल हमारे साथ हैं अंसुल आपका बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन तरंग में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए और आप क्या बनना चाहते हैं वो भी बताइए गुड मॉर्निंग ओके अंसुल बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूँगा कि आप अपना दी बेस्ट परफॉर्म करें e mm -hmm.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 बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है ओल्ड मेलोडीज में गाना आपने सुनाया है संजीव कुमार पर पिक्चराइज किया गया था आंधी फिल्म का यह गाना आपने सुनाया है तो जरूर मैसेज कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अंसुल लिख सेंड कीजिए आप सुना है रेडमोट वन नाइन पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन और अंसुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको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 हमारे साथ बीनी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और बहुत ही खूबसूरत ये समय बन गया जहां पर अलग अलग आवाज़ों में बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को हमारे बीच में शेयर कर रहे हैं ओपन राउंड में तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में तो मैं चाहूँगा कि अब हमारे बीच में जैसन हैं उनसे भी हम सुनेंगे तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ जैसन का और फिर जैसन अपने बारे में बताइए और आप क्या बनना चाहते हैं मेरा पैशन तो यही है कि, बहुत बात है कि आप आर्मी भी ज्वाइन करना चाहती है और साथ ही साथ सिंगिंग आपका एक पैशन है आप इसमें भी अच्छा करना चाहते हैं और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए करती हूँ मेरे पापा बिजनेसमैन है और हाउसमेकर है okay, बहुत अच्छी बात आपने बताया और अगर आपको बहुत अच्छा आप अपना करियर बना ले तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे सरेंट्स को थैंक यू रहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचू ओके <laughs> okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और जैसे कि आप सभी जानते हैं आप जानते हैं कि ओपन राउंड में आपको एक मुकुड़ा एक अंतरा गाना है और दी बेस्ट आप सुनाइए स्वागत है आपका चुरा नहीं चुरा रहा बदल मेरी तुम जिंद गानी कही बदलना जा रहा सरम हो मुझको तो ना पढ़ पाना चुरा लिया चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुरा रहा सरम गुलाबी आखी जो देखी शराबी होगा संभाले मुझका ओ मेरे आरा संभलना मुश्किल होगा ओके okay, जैसन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को आपकी आवाज पसंद आए और की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर जैसन लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह एस नंबर पर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी शुभकामनाएं बेस्ट ऑफ लक आपको मैं हूँ उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए नमस्कार आप रेडियो आप सुन सुन रहे रहे हैं हैं रेडियो पर डिजिटल कंपटीशन और इस कार्यक्रम में बियानी ऑफ़ कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी आवाज आप सभी को सुनने को मिल रहा है आशा करता हूँ आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और कहते हैं कितना दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते लोग कहते हैं दर्द है मेरे दिल में और हम थक गए मुस्कुराते मुस्कुराते आप हैं 90 पर 90.4 एफएम तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को और हमारे बीच अभी याचिका है लाइन पर और याचिका बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए और क्या बनना चाहती है आप क्यूँकी yes, मुझे सिंगिंग का बचपन से बहुत शौक रहा है तो मैं, मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ सिंगिंग का और ये ये मतलब एक पैशन है है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी हैबिट भी से मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि ओपन राउंड में आपको एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाना है तो दी बेस्ट आप परफॉर्म कीजिए स्वागत है मेरी याद में मद राफिक्र सदा याचिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने टू आपने लेटेस्ट का शायद सुनाया है तो आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को आपकी आवाज अच्छी लगी हो ऐसा मैं फील करता हूँ तो याचिका की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो याचिका लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह इस नंबर पर आप सुना है रीड मोट वन नाइनटी पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन याचिका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक चंदा चंदा रे रे धीरे से मुस्का। नमस्ते मैं हूँ और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो गुड आफ्टरनून सर मेरा नाम नामिका शर्मा है और मैं एक अच्छी नर्स बनना चाहती हूँ इसके साथ साथ जैसा कि आप सब जानते हो सिंगिंग का मेरा ये पर्पज है कि आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन में ज्यादा पेशेंट रहते हैं तो मैं उनको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाकर कर उनको छोटी सी खुशी देना चाहती हूँ मेरे सिंगिंग का यही मेन पर्पज है मैं इस फील्ड में बहुत ज्यादा आगे जाना चाहती हूँ ओके दीपिका बहुत अच्छी बात आपने बताया अपना जो करियर है उसके साथ साथ में ये सिंगिंग कैसे आपको हेल्प करता है आप दूसरों को खुशी देने के लिए ये सीखना चाहते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी भावना है आपकी और आप सफल हो शुभकामनाएं हम करते हैं और दीपिका मैं चाहूंगा की अपने बारे में अपने परिवार के बारे में बताइए करती हूँ मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है और मेरे भैया को मैं सबसे ज्यादा लाभ करती हूँ और उन्होंने ही मुझे इस प्रोफेशन के लिए मोटिवेट किया था वो भी इस प्रोफेशन में वो बोलते हैं बेटा सबसे ज्यादा तुम जितना लोगों की मदद करोगे ना उतना तुम सक्सेस जा, हो जाओगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ तो इसलिए मैंने ये प्रोफेशन भी चूज किया नर्सिंग डिपार्टमेंट से अपने साथ बहुत अच्छी बात आपने बताया दीपिका आशा अच्छा, अच्छा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी आपकी भावनाएं अच्छी लग रही होंगी तो आइए आगे बढ़ते हैं तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को आप सुन रहे हैं और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं तो दीपिका आप अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए रहते हो तुम रहते हो तुम दिल की में रहते हो रहते हो तुम दिल की में रहते हो रहते हो मेरी साथ कहती हो कहती हो मे आ जाओ कितना मेरे को जाओ कुती हो रहती हो दीवाना तुम से प्यार हुआ दीवाना हुआ। मन से प्यार हुआ धीरे दीवा पाई चुपके से, चुप से इजहार हुआ अब न किसी से डरना है तंगसी जीना मरना है अभिनख रिना है तंग जी नाम मरना है आजाओ। जाओ Thank you, ओके okay, दीपिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना ओल्ड मेलोडीज में एक गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को और लिसनर्स को पसंद आया हो आपकी आवाज तो आपको अगर ये गाना पसंद आया है दीपिका की आवाज में तो दीपिका लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुना है रीड मोट वन नाइनटी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन दीपिका बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गुड विशेष मेरी और से और बेस्ट ऑफ लक धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं नाइन्टी पॉइंट फोर एफ रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ तरंग एस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम माथुर और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम पूनम माथुर है और मैं लेक्चरार हूँ मैं बी क्लासेस को पढ़ाती हूँ आर कॉलेज में और एम कर रही हूँ बिना कॉलेज से और मेरी शादी को ग्यारह साल हो गए मेरी बेटी है सर 8 साल की ओके okay, पूनम माथुर और आपको ये गाने का शौक कब से है तो गाने का नहीं, मुझे सब चीज़ का शौक है गाने का का पूनम माथुर बहुत बहुत स्वागत है आपका तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपना दी बेस्ट परफॉर्म करें और अच्छा सुनाइए रंगीला चली जा रही है ना मुझे लाड़ी बरह के झूले से सपनों की में बोली वह तुमने मोहिला कैसा रही, कैसा तुम झूमे रो है बा री ली यू रंगा है मेरा मन चलिए नुझिये किसी तरह से Thank you sir ओके okay, पूनम माथुर बात ही अच्छा गीत आपने सुनाया मेलोडीज में से एक खूबसूरत गाना आपने सुनाया है और मैं आशा करता हूँ सभी को हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा फील हो रहा होगा तो जरूर पूनम की आवाज अच्छी लगी हो तो पूनम माथुर लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनना है रेड मोट वन नाइनटी पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको बहुत सारी शुभकामनाए और बेस्ट ऑफ लक आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु रहिए। पॉइंटरनून गुड आफ्टरनून ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग में और कहते हैं आज हम हैं, कल हमारी यादें होगी जब हम न होंगे तब हमारी बातें होगी कभी पलटोगे ये जिंदगी के पन्ने तो शायद आपकी आंखों में बरसात होगी आप हैं सुना है बन, तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन चलिए बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज से हमारे साथ तो विद्यार्थी के साथ साथ टीचर्स भी जुड़ रहे हैं और ज्योति बाला हमारे बीच में है ज्योति बाला आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए थैंक यू सर सर मेरा नाम ज्योति है और मैं गंगानगर ऐसी हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और सर मैं बचपन से ही सिंगिंग करती आ रही हूँ अब थोड़ा सा इसको आजमाना चाहती हूँ आगे कि भाई मैं इसमें कहाँ तक चल सकती हूँ <laughs> ओके ओके आजमाइए आपको वक्त मिला है तो जरूर करना चाहिए क्योंकि कई लोगों के पास समय नहीं रहता और समय है तो उनके पास ऐसे मौके नहीं मिलते हैं तो आपको मौका भी है समय भी है तो इसका अच्छा उपयोग करिए चलिए हम बहुत सारी शुभकामना करते हैं ज्योति बालाजी आपका और मैं चाहूँगा कि आप एक बहुत ही अच्छा उमदा परफॉर्मेंस हम सभी को सुनाइए नाल ठोकर न चोर चोरनी चोरी पाया चोरी पायासीने नाले लौन वास सी जरूर तारी सी ठोकर ना जरूर तारी सी ओके okay, ज्योति जी बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत गाना आपने सुनाया है अपने आवाज में और मैं आशा करता हूँ ज्योति की आवाज़ अच्छी लगी हो तो ज्योति बाला लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ज्योति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको और बहुत सारी शुभकामनाएं ओके okay, नमस्कार आप सुन रहे हैं एफएम पर सिंगिंग कंपटीशन आप सुन रहे हैं बियानी तरंग कॉलेज से अलग अलग विद्यार्थी हमारे बीच में आ रहे हैं और अपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको सुना रहे हैं तो आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है तो अभी हमारे बीच में अंजलि राठौड़ है अंजलि राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में जरूर बताइए सर फर्स्टली माई फादर वॉज देर इन इंड नामी और उन्होंने ट्वेंटी एट ईयर अपने इन्हें नामी को दिए हैं एंड आई वॉन्ट डू द सेम मैं इन ए नामी ज्वाइन करना चाहती हूँ माई फादर वॉज डॉक्टर देर इन इन द नामी एंड एज आई एम डूइंग नर्सिंग तो मैं नर्सिंग के फील्ड में ही इन नामी ज्वाइन करना चाहती हूँ और सिंगिंग uh, में इसलिए करती हूँ वेन एवर आई एम बहुत डिप्रेस फील होता है तो मैं अपने आप को वापस रिहैबिलिटेट करने के लिए मैं गाना गाना पसंद करती हूँ वेरी गुड ऑफ बट हाँ मैं खुद को खुश करने के लिए गाती हूँ तो मुझे लगता है शायद दूसरों को भी खुशी मिलती होगी अगर मैं गाऊ ओके ओके अंजलि बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया अपने बारे में और गाना खुद के लिए गाना ये भी बड़ी बात है <laughs> क्योंकि हम अपने लिए गाते हैं तो ये अपने को खुशी देने की बात करते हैं जब हम खुश होते हैं तो हमारी खुशी दूसरों को खुशी देती है तो बहुत ही अच्छी बात है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में अंजलि राठौड़ को अभी हम सुनेंगे अंजलि आपका स्वागत है दी बेस्ट अपना परफॉर्म किया I am even though you. के अंजलि बेस्ट ऑफ लक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना परफॉर्मेंस सुनाने के लिए और आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा हो तो अंजलि राठौड़ लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर आप मुस्कुराते रहो, रहो। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम ओपन राउंड हम लोग कंप्लीट करने पर है और आरुषी हमारे बीच में है जो वहां पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पे काम करती है और इन सारे बच्चों को मैनेज करने के लिए भी हमें हेल्प किया है थैंक यू सो मच उनको और मैं चाहूँगा कि अब राउंड उन्होंने सुना है बच्चों का परफॉर्मेंस भी उन्होंने सुना है तो उनकी तरफ से बच्चों के लिए वो क्या कहना चाहती हैं सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार मैं आयुषी तंवर असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्ञानी ग्रुप ऑफ कॉलेज मैं अभी सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत विशेष देना चाहती हूँ कि वो इस फील्ड में बहुत आगे बढ़े और मैं आप सबको आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती कि प्लीज हमारे स्टूडेंट्स ज करें ताकि वो और ज़्यादा पे जाएं। थैंक यू सो मच। ओके आरुषि बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सभी बच्चों के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड विशेष देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे साथ इस विशेष ओपन राउंड के एंडिंग पॉइंट पे आप हमारे साथ जुड़े थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे थैंक यूक यू सर नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आपने पूरा सुना आशा करता हूँ आप सभी को बहुत आनंद आया होगा और क्यों ना हो क्योंकि अच्छी अच्छी आवाजें आप तक पहुंची है और बच्चों ने भी काफी मेहनत करके आपको सुनाया है तो वही आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि अब जिस भी बच्चे की आवाज आपको अच्छी लगी हो तो जरूर उसके लिए आप वोट करें उनको एनकरेज करे और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट होंगे उन्हें फिर से हम सुनेंगे आप सुना है रेडी मोट वन नाइनटी तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन सुनते रहो मुस्कृत रहो तरंग